सूत्र देखिए अब ये अविवेक का नाश कैसे होगा पीछे भी संकेत किया अभी फिर कर रहे हो उसी तरह से चौथे महासूत्र बोलिए प्रतिनियत कारण अस्य अस्तवत्व अस्य इस भी अविवेक का प्रतिनियत कारणत्व कारण निश्चित एक निश्चित कारण से नाश होनापन है एक निश्चित कारण से यह हटता है नष्ट होता है कैसे ध्वन तो अंधेरे के समान अंधेरे के नाश का एक निश्चित कारण है उसी से वो नष्ट होता है एक ही दवा है अचूक दवा है बस और कोई उपाय नहीं है एक ही उपाय है तो प्रकाश जैसे अंधेरे के नाश का एक ही निश्चित कारण है इसी से हटेगा यह और कोई उपाय नहीं है दुनिया की कितनी भी वस्तुएं उपस्थित हो जाएं अंधकार को नहीं हटा सकती कितनी भी वस्तुएं केवल प्रकाश ही हटा सकता ऐसे ही अविवेक के नाश के लिए एक निश्चित कारण है और वो है विवेक अविवेक का विपरीत विवेक शुद्ध ज्ञान वही इसको हटा सकता और कुछ नहीं हटा सकता वो निश्चित कारण है निश्चित कारण होने से ही इसमें समुच्चय और विकल्प नहीं है पीछे चर्चा आई चुकी है वहां भी वही नियत कारण का चूंकि नियत कारण है इसलिए कोई समुच्चय और विकल्प ही नहीं है इसमें यही बात है प्रति नियत कारण कारण नश्यव अश्य और ये जो है कैसे निश्चय करते हैं तो उसके लिए अगली प्रक्रिया बताई पंद्रवा सूत्र बोलिए अत्र प्रतिनियमों अन्वय व्यतिरेक अथापि ये जो विवेक इसका नाशक कारण है इसमें भी प्रतिनियम है निश्चित नियम है कैसे अन्वय और व्यतिरेक से अन्वय व्यतिरेक एक ही शैली है जांचने के लिए दर्शनों में प्रयोग में खूब आती है व्याकरण में भी आती है कारण कार्य संबंध से जहां भी हम देखते हैं अनवय व्यतिरेक दर्शन टिका हुआ है इस पे और व्याकरण पाणिनी का व्याकरण भी इसी पे टिका हुआ है अन्वय व्यतिरेक से और आधुनिक विज्ञान भी इस पे टिका हुआ है अनवय का मतलब है जब विवेक होगा तो अविवेक नहीं होगा विवेक के होने पर अविवेक नहीं होगा और विपरीत कर दीजिए जब विवेक नहीं होगा विवेक का अभाव होगा तो अविवेक होगा इसके होने पे एक स्थिति और इसके ना होने पे वही। निश्चित कारण है अग्नि होगी तो उष्णता होगी अग्नि नहीं होगी तो उष्णता नहीं होगी प्रतिनियत कारण है प्रतिनियम है इसमें यह अन्वय व्यतिरेक से पता लग जाता है जब जब अग्नि होगी उष्णता होगी जब जब उष्णता होगी तब तब अग्नि तत्व वहां होगा निश्चित व्याप्ति है जब जब विवेक नहीं होगा तब तब अविवेक होगा मिथ्या ज्ञान होगा और जब जब विवेक होगा तब तब, तब मिथ्या ज्ञान नहीं होगा बिल्कुल निश्चित अचूक ऐसा है तो ऐसा होगा नहीं है तो नहीं होगा गणित के सूत्र की तरह आंकड़े की तरह कोई उसमें हेरफेर नहीं एक ही बस कारण है तो अत्रापि प्रतिनियमों अन्वय व्यतिरेका ठीक है और इस बात को खोल रहे सोलहवा सूत्र बोलिए प्रकारांतर असंभवात् अविवेका एवा, एवा, एवा बंध प्रकारांतर के संभव न होने से कोई और उपाय हो जिससे कि अविवेक हट जाए विवेक के अतिरिक्त कोई और चीज हो जिससे अविवेक हट जाए और बंधन किसी और से भी हो जाता हो अविवेक को छोड़ करके किसी और से बंधन हो जाता हो ऐसा भी नहीं है प्रकारांतर बंधन का और कोई कारण है ही नहीं संभव वो चर्चा सारी पहले अध्याय के अंदर इन्होंने बताई है एक एक करके प्रकारांतर के संभव न होने से और कोई प्रकार ही नहीं है बंधन का यह अविवेक ही बंधन का कारण है इसलिए अविवेक पर का एवं बंधन ये अविवेक ही बंधन है अविवेक और बंधन में परस्पर कारण कार्य का संबंध है अविवेक कारण है और बंधन कार्य है लेकिन जहां इतनी घनिष्ठता हो तो वहां कहते हैं यह अविवेक ही बंधन है वायु से हमारा जीवन चलता है वायु से हमारा जीवन चलता है वायु कारण है और जीवन का चलना कार्य है लेकिन बिना वायु के चल ही नहीं सकता इसलिए वायु को ही जीवन कह देते हैं जल को ही जीवन कह देते हैं ऐसे कारण को ही कार्य अभेद के रूप में कथन हो जाता है तो प्रकार अंतर के असंभव होने से बंधन का और कोई कारण नहीं अविवेक ही है अविवेक का एवं बंधा ये बंधन जो चल रहा है ये अविवेक है मतलब तो बस बंधन है अविवेक है तो बंधन है बंधन रहेगा अभिवेक ही बंधन आगे ना ना। पुनाहा पुनाहा। बंधयो। अनावृत्ति अनावृत्ति शुते है आगे देखिए सत्रवां सूत्र बोलिए ना मुक्त पुनः बंध अपि अनावृत्ति श्रुते है मुक्त से न पुनर्बंध जो मुक्त हो गया है उसको फिर से बंधन का योग नहीं होता है क्या कहा जो मुक्त हो गया है उसको फिर से बंधन नहीं होता क्यों अनावृत्ति श्रुते है आवृत्ति नहीं होती है फिर अनावृत्ति अनावृत्ति दर्शनार्थ मुक्त की फिर आवृत्ति नहीं होती ऐसा शास्त्रों में कहा गया श्रुति है इसलिए जो मुक्त हो गया है उसका बंधन का योग नहीं होगा ठीक है प्रथम दृष्टिया ये सूत्र का अर्थ हुआ इससे कई जने यह अर्थ भी निकालते हैं कि मुक्ति के बाद में फिर जन्म नहीं होता मुक्ति के बाद में फिर जन्म नहीं होता क्योंकि लिखा है कि न मुक्त से पुनर्बंध ही मुक्त का तो पुनर्बंध होता ही नहीं है मुक्ति हो गई तो बस हो गई हमेशा के लिए लेकिन पूरे शास्त्र को और दूसरे को देखते हैं तो इधानीम सर्वत्र न अत्यंत उच्छेद जैसे आज उत्तक्त्यंतो छेद नहीं हुआ है संसार का ऐसा कभी भी नहीं होगा कैसे नहीं होगा वापस आएंगे तभी तो तो इस सूत्र का तात्पर्य एक तो इस रूप में किया जाता है फिर कि मुक्ति के काल में बीच में नहीं आएगा बंधन में वो वो आत्मा मुक्ति के काल में कभी भी बीच में बंधन में नहीं आएगी जब तक मुक्ति का काल है तब तक कोई आवृत्ति की श्रुति नहीं है इस मानव आवर्त में ये जो छत्तीस बार सृष्टि चलेगी ब्रह्म का जो सौ वर्ष है इस काल में वो लौट के नहीं आएगा कई जने ये कहते हैं ना कि मुक्त आत्माएं बीच में लौट के आ जाती हैं इसलिए संसार के कल्याण के लिए जैसे जैसे महर्षि दयानंद औरों के लिए भी ये तो महर्षि दयानंद का तो बंधन तो ना वो तो मुक्तात्मा थी करुणा वशात लोगों के उद्धार के लिए मुक्ति से लौट के आई थी बीच में आई थी लौट के मतलब बीच में आई थी अपना काम किया और फिर मुक्ति में चली गई, ठीक हम भावना वशात बोल देते हैं हम ऐसा सोचते हैं हम उनके प्रति आदर रखते हैं वो तो आदर की तो कोई सीमा नहीं होती ना कितना भी अतिरेक होता है वो तो जैसे अनादर की कोई सीमा नहीं होती जिसके प्रति अनादर करो तो कितना भी अनादर करो कुछ भी कहीं भी गिरा दो उसको ना जिसको चढ़ाना है उसको कितना भी चढ़ा दो क्योंकि तो कोई लगाम तो होती नहीं है भावना में भावना तो असीम होती है सीमा होती है क्या भावना की और सीमा किसकी होती है सीमा बुद्धि की होती है सीमा जैन की होती है हमें तो, तो असीम बनना है सीमित थोड़ना रहना है तो भावना में व्यक्ति इस छोर में कोई छोर नहीं कहीं भी जाए इधर भी कोई छोर नहीं परमात्मा की तरह छोर रहित तो कितना भी कह दो कुछ भी कह दो लेकिन मुक्ति से बीच में कोई आत्मा नहीं लौटती लौटना ही नहीं चाहेगी मेरे लौटना नहीं चाहेगी तो उसमें दया नहीं है इसका मतलब हम जीवों के प्रति हम वेद ज्ञान से पिछड़े हुए वे हैं वेद ज्ञान हमारे को है नहीं उनको थोड़ी तो दया आनी चाहिए खुद तो सोच के मोक्ष मौ, में <laughs> हमारे लिए भी तो कुछ सोच लेते खुद की मुक्ति करके बैठ गए वहां पर नहीं और आत्मा ऐसी हो महर्षि दयानंद की आत्मा तो ऐसी नहीं थी <laughs> नहीं वो तो नाम ही दयानंद था <laughs> दया से परिपूर्ण थी वो आत्मा तो आनंद भी थी और दया भी थी इसलिए तो वो तो लौट के आएगी ऐसा हम कह देते हैं शास्त्र सं नहीं है मुक्ति से कोई आत्मा नहीं लौटती न लौट सकती है वो जगत व्यापार कर ही नहीं सकती परमात्मा कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा कि उसको जन्म दे देगा निश्चित काल है मुक्ति का उसमें रहेगी लोगों के उद्धार की चिंता महर्षि दयानंद को अधिक होगी या परमात्मा को अधिक होगी परमात्मा को अधिक होगी ना और उसने व्यवस्था कर रखी होगी या नहीं कर रखी होगी या नहीं किसी से भी कैसे की क्या की वो एक अलग बात है लेकिन परमात्मा से बड़ा दयालु है क्या कोई या महर्षि दयानंद की आत्मा को लगता हो नहीं परमात्मा यहां तो चूक रहा है मुझे तो जाना पड़ेगा वेद के उद्धार के लिए परमात्मा वेद का उद्धार नहीं कर पा रहा है उसने भले ही वेद की रचना की हो लेकिन वो वेद का उद्धार नहीं कर पा रहा है मुझे जाना है उद्धार के लिए <laughs> ऐसा सोचे कि मर्षी की आत्मा जो करना है जो होना है जो हो सकता है परमात्मा की तरफ से उससे अधिक कोई नहीं कर सकता और परमात्मा ने जो करना है वो कर रखा है ऐसी मुक्ति में बीच में आने की कोई जरूरत ही नहीं है दर्शन में भी एक सूत्र आता है कि मुक्त आत्माएं जगत व्यापार से वर्जित होती हैं जगत से संबंधित कोई व्यापार नहीं कर सकते और भक्ति में कई बार होता है हम परमात्मा की जगह महर्षि दयानंद को पुकारने लगते हैं हे है प्रभु हे महर्षि दयानंद आके उद्धार करो हमारा आप जल्दी चले गए आपको तो विष करवा दिया था आप तो वेदों के जाता थे हमारा उद्धार करो परमात्मा तो पता नहीं कब सुनेगा आप तो सुन लो कोई मुक्तात्मा आके मेरा उद्धार कर देगी मैं परमात्मा तो है ही नहीं जैसे वो तो सब मुक्तात्माओं की मुक्तात्मा है सब मुक्ताओं को मुक्ति दे रहा है अब उसको छोड़ करके हम एक आत्मा के पीछे भी पड़ जाते हैं कई बार श्रद्धातिरेक में जब परमात्मा है उसी से ही सारी प्रार्थना करनी चाहिए मनुष्य भी जैसे देवता कुछ ना भी अच्छा हो ईश्वर नहीं हो सकता मुक्तात्मा भी नहीं हो सकते कभी नहीं हो सकती परमात्मा की तुलना कोई मुक्तात्मा नहीं कर सकते हम भी कभी मुक्त रहे हम भी ने भी नहीं की न और आगे कोई करेगा असंभव है तो मुक्त से न मुक्त पुनर्बंध योग इसका एक तात्पर्य क्या कि जो जीव मुक्ति में है उसका बीच में बंधन नहीं होता है अनावृत्ति की स्थिति है बीच में लौट के कोई नहीं आता है इदम मानवावर्तम नावर्तम इसमें लौट के नहीं आता है। और इस सूत्र का दूसरा अर्थ है कि जो जीवन मुक्त होता है मुक्त मतलब जीवन मुक्त अभी जो जीवन मुक्त हो गया है अभी है शरीर में उसका पुनर्बंध योग नहीं होता है यानी वो फिर से इस शरीर के छूटते ही फिर जन्म नहीं लेता है बंधन के से छूट जाता है जन्म मरण से छूट जाता है क्योंकि उसकी आवृत्ति नहीं है कि जैसे ही शरीर छोड़ा फिर कुछ दिनों बाद या जब भी समय है तो फिर जन्म लेगा ऐसी उसकी आवृत्ति नहीं सुनी जाती जीवन मुक्त की अब मुक्त का मतलब सूत्र में ले लेंगे जीवन मुक्त मुक्त का मतलब नितान्त मुक्त लेंगे तो वहां बीच में से नहीं लौट सकती और जीवन मुक्त लेंगे तो जीवन मुक्त जब मृत्यु को प्राप्त होता है शरीर छूटता है उसके बाद में उसको शरीर नहीं आता न मुक्त से पुनर्बंध योग अभी अनावृत्ति श्रुते है तो क्या पूछिए अचार जी नित्य मुक्ति मानने में परेशानी कहां है नित्य मुक्ति आप नित्य मुक्ति क्यों चाहते हो एक बार में सारा नहीं एक बार में सारा हो गया नित्य मुक्ति के नित्य मुक्ति कौन चाहता है एक दिन नौकरी पे गए वो तो बात ठीक है नहीं वो बात ठीक है तो ये नहीं अरे जब मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसा कौन व्यक्ति चाहता है कि एक दिन नौकरी पे गए और पूरे जीवन का वेतन घर से आ जाए बस ऐसी व्यवस्था हो तो सारी चाहेंगे अच्छा जो व्यवस्था नहीं है इसलिए कोई चाहता नहीं है ऐसा नहीं चाह तो सकता है ना कोई चाह सकता अगर है अगर व्यवस्था की कौन चाहता है कौन चाहेगा ये जो थोड़ा सा पुरुषार्थ करने से बचता हो थोड़ा सा है <laughs> <laughs> आजकल ये शिष्टाचार में आ गया है कि बहुत गलत भी बोला थोड़ा सा गलत बोला वो क्रिकेटर है वो शून्य पे आउट हो गया थोड़ा सा जल्दी आउट हो गया थोड़ा सा जल्दी क्या वो शून्य पे गया भाई पचास सौ थोड़े वो बिल्कुल ही गया लेकिन शिष्टाचार है वो एक दो नहीं थोड़ा जल्दी आउट हो गया आज एक दो रंग ही बनाए थोड़ा क्या हो तो कुछ भी नहीं हुआ तो थोड़ा क्या हो तो आलसी है पूरा ऐसा क्यों चाहेगा व्यक्ति कि मैं करूं नहीं और प्राप्त कर लू अनंत ऐसा क्यों चाहे इसमें क्या हेतु है सुख चाहिए ना आचार्य जी सुख तो चाहिए बिना करे सुख चाहिए या करके सुख चाहिए करके चाहिए करके चाहिए और करके कितना चाहिए थोड़ा सा करें और अनंत मिल जाए ऐसा जो बिना करे चाहता है वो उसका भी वही हाल है और जो थोड़ा सा करके अधिक चाहता है उसका भी यही हाल है करके तो आचर जी फिर कर्म से जुड़ जाएगी ना ये बात भले ही कर्म से जुड़ जाएगी एक दिन नौकरी पे गए कह रहा हूं ना कर्म से जुड़ गया जिंदगी भर आती रहे और वो तो हाँ वो तो वेतनवादी बात थी पर वो यहाँ पे तो कर, सब जगह घटे आचर जी कर्म का कर्म से मुक्ति नहीं मानते ना हम तो ज्ञान से मानते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो साधना की है ज्ञान तो कसौटी है उसका यह मतलब थोड़ा है कि कर्म करना ही नहीं है उसने बिना कर्म किए मुक्ति को प्राप्त करेगा ऐसा थोड़ा ना कथन है तो बार बार कहा ही जा रहा है ये कोई हेतु नहीं कह सकते कि जी कर्म से तो मुक्ति नहीं होती इसलिए कर्म को बीच में मत लाओ कर्म को तो लाना होगा ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म किया विवेक प्राप्ति के लिए कर्म किया उपासना की तीनों का प्रयोग किया कसौटी है ज्ञान ये ठीक है तो जो बिना किए चाहता है वो और जो थोड़ा सा करके और हमेशा के लिए चाहता है वो मूल प्रवृत्ति वही है वो इतना कह के नहीं गया था कि नहीं मैं तो करके जा रहा हूं और सीना करके गए एक दिन गया था हस्ताक्षर करके आया था ऐसे ही थोड़ा ना गया था जोर पड़ता है जाना कार्यालय में जाना हस्ताक्षर करना लौट के आया था मुफ्त में थोड़ा मांग रहा हूं <laughs> लेकिन यह प्रवृत्ति है मूल में ही दोष है ईमानदार व्यक्ति कभी चाहेगा ही नहीं जो ईमानदार गृहस्थी है वो अपनी मेहनत के अतिरिक्त चाहेगा ही नहीं धन उसको दुख दिखेगा उसमें इच्छा ही नहीं कर सकता नहीं मेरी मेहनत का है वो ही मेरे घर में आएगा उसी को मैं खाऊंगा जितना भी है मेरा चाह ही नहीं सकता वो तो ये जो जिस तरह की ये परिकल्पना करते हैं ये ऊपर से अध्यात्म है अंदर इनके आलस्य छिपा हुआ है अनंत चाहते पहली बात तो ये दोष आपने कहा आपत्ति क्या है पहली आपत्ति तो ये दूसरी आपत्ति इस सृष्टि फिर कैसे चलेगी उसमें तो ए, एक समाधान ये देते हैं कि अत्यंत उच्छेद नहीं होगा जो कला बोल रहे थे अनंत हैं सारे जीव तो अनंत में से गए अनंत बचेंगे फिर अनंत, अनंत मैंने नहीं कहा जीवों को कभी नहीं, नहीं कहा जीव तो अनंत ही है ना नहीं नहीं, नहीं नहीं हमारी दृष्टि से अनंत हम कह सकते हैं ईश्वर की दृष्टि में बिल्कुल निश्चिंत है निश्चित है जैसे कि मैं बोल रहा था कि पृथ्वी पर कितने बालू के कण हैं कितने परमाणु हैं हम गिन नहीं सकते असंख्य लेकिन फिर भी मैं कहता अगर उसको घात लगा करके लगा दें दस की घात इतना या इतना तो उसमें संख्या निश्चित बनाई जा सकती है परमात्मा की दृष्टि से पूरे निश्चित परमाणु है पूरे निश्चितणु है निश्चित बालू के कण है पृथ्वी पे, कितने पत्ते हैं हम पत्ते ही नहीं गिन सकते हम मनुष्यों की संख्या ही निश्चित नहीं गिन सकते कोई बता सकता है इस समय पृथ्वी पे कितने मनुष्य हैं? नहीं वो गणना जो होती है वो एक परिकल्पना में चलती है जनगणनाएं होती है हैं मर रहा है जी रहा है हर समय थोड़ा सारा जुड़ता जा रहा है कितने मर जाते हैं कोई पता ही नहीं है उसका कितने जी जाते हैं पता ही नहीं है उनका फिर भी कहते हैं कि ये इतने बच्चा था, लगाते हैं ना कि ये बच्चा इस दिन इस समय जो बच्चा होगा एक चिकित्सा में ये बच्चा इतने था। ये कथन करते हैं ना ये कोई वास्तविक तथ्यात्मक कथन थोड़ा ना होता है ये सात अरबवा बच्चा था अभी तो सात अरब से ज्यादा चल रहा है ना, ना आठ अरबवा होगा तब कहेंगे ये बच्चा आठ अरबवा है कैसे निर्धारित किया एक अंदाजे से नाप नहीं सकते हम मनुष्य को ही नहीं गिन सकते बात छोड़ दिए पत्तों को नहीं गिन सकते पेड़ों को नहीं गिन सकते कि इस समय में पृथ्वी पर कितने पेड़ हैं, कितने कट रहे हैं और कितने उगरे हैं पता ही नहीं है तो जीवात्माएं भी हमारी दृष्टि से असंख्य हैं, परमात्मा की दृष्टि से निश्चित है और जो चीज नित्य है ध्यान देना आत्मा को नित्य मानते हैं ना वो कभी भी आनंद नहीं हो सकती है जो चीज नित्य है वो तो कभी भी अनंत नहीं हो सकती है नित्य है मतलब जिसकी ना तो उत्पत्ति हुई और ना नाश होगा तो जितनी है उतनी तो रहेंगी। जी नई उत्पत्ति हो नहीं सकती है नाश भी नहीं होता है उनकी संख्या निश्चित ही होगी हाँ जो उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं उनकी संख्याओं में भेद कर सकते हैं कि बहुत हो गया चलो बहुत उत्पन्न हो गए अधिक होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं और पता ही नहीं कितने हो रहे हैं लेकिन जो नित्य है वो निश्चित ही होंगे क्योंकि ना एक घट सकता है ना एक बढ़ सकता है तो यदि मुक्ति में ही सब जा रहे हैं और मुक्ति से लौट नहीं रहे हैं तो इदानी में वह सर्वत्र न अत्यंतोच्छे रहा सृष्टि समाप्त हो जानी चाहिए थी अब तक तो भले ही कितने भी हैं जीव लेकिन अनादिकाल से चूंकि चल रही है इसलिए अब तक तो समाप्त हो जानी चाहिए समुद्र से यदि एक वर्ष में एक बूंद भी निकल रही हो रिस रही हो एक समुद्र का घड़ा मान रहे हो उसमें एक एक बूंद रिस रही है एक साल में एक बूंद 100 साल में एक बूंद पूरी सृष्टि में एक बूंद रिस रही है तो भी अब तक सूख जानी चाहिए सारी क्योंकि सृष्टि कब से चल रही है उसकी अनादिता को देखो उसमें तो अब तक तो यह हो ही नहीं स... बची नहीं सकते थे क्योंकि अनादि तो मान ही रहे हैं और यदि शादी मानते हैं भाई इतने वर्षों पहले हुई थी और संख्या बहुत है और अभी तक नहीं हुई है अभी तक सब मुक्ति में नहीं गए तो वो प्रारंभ नहीं बता सकते प्रारंभ कब से हुआ और क्यों तभी प्रारंभ हुआ अनादि तो मानना ही पड़ेगा जैसे कि वासना को अनादि माना अभिवेक को ऐसे सृष्टि को भी अनादि तो मानना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं है और अनादि है तो अब तक तो सारी मुक्ति में जा चुके होने चाहिए एक भी नहीं बचता अभी लेकिन आज भी इतने जीव इस पृथ्वी पर ही इतने जीव अन्य लोक लोकांतरों की कल्पना करें इसलिए कहा इदानी एवं न अत्यंत सर, सर्वत्र न अत्यंत उच्छेद अत्यंत उच्छेद नहीं होगा बीच बीच में होता रहेगा बद्ध भी होंगे मुक्त भी होंगे बद्ध भी होंगे मुक्त भी होंगे तो अगर मुक्ति में जाके लौट के नहीं आते हैं तो फिर ये सृष्टि नहीं चल सकती दूसरी आपत्ति और यदि मुक्ति में जा गए चले गए भाई आत्मा है फिर क्यों नहीं बंधन में आ सकती वो उसमें क्या हेतु है मुक्त आत्मा फिर बंधन में नहीं आ सकती इसमें क्या हेतु है तो कहेंगे वो तो विवेक को प्राप्त हो गई है अब उस कैसे बंधन में आएगी अभी अविवेक से बंधन होता है उसने तो विवेक को प्राप्त कर लिया विवेक हो गई अब बंधन में कैसे आए अच्छा वो आत्मा पहले क्या थी पहले क्या थी ये अभिवेक उसमें कब से था तो निश्चित नहीं है अनादिकाल से काल से नित्य अनादि है प्रवाह से अनादिश प्रवाह से अनादिंग प्रवाह से अनादि कहेंगे तो, तो प्रवाह से कहेंगे तो मुक्ति से लौटना सिद्ध हो जाएगा और अगर आप नित्य नित्य मानेंगे अभिवेक को तो वो कभी हट नहीं सकता फिर तो आपके पक्ष में मुक्ति ही नहीं हो सकती अनंत मुक्ति की बात तो छोड़ दीजिए मुक्ति ही संभव नहीं है न न न आत्मवत अन्य था अनुच्छित जाओगे कोई उत्तर ही नहीं है आपत्तियां ही है आपत्तियां हैं उत्तर ही नहीं है वहां पर समाधान ही नहीं है हर जगह अड़ेंगे आप कोई उत्तर कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए कोई समाधान हो तो। शब्द प्रमाण से भी ठीक है वहां जो कथन किया जाता है कि वो फिर से नहीं लौटता वो इतना लंबा काल है इसलिए नहीं लौटता है वो ये कथन है बस अच्छा जी ये लंबे काल के लिए जैसे पुनरावर्तन नहीं होता ऐसा कह देते हैं तो बंधन के लिए भी फिर कभी मुक्ति नहीं होती ऐसा भी आ जाना चाहिए था इसे बंधन भी तो बहुत काल तक रहता है ना आत्मा का कि थोड़े से काल में तो होता नहीं कि मुक्त हो जाएगा बंधन तो बंधन भी फिर कभी छूटता, नहीं है। ऐसे भी छूटता है तो क्यों लिखेंगे कि छूटता नहीं है। तो आता है तो फिर लेकिन, लेकिन, लेकिन ये बर, लिखे रहे ना नहीं, से। आप, आप जो कह रहे हो की अविवेक भी तो लंबे समय में रहता है उसके लिए कहा ना अनादि विवेक हो न्याय में भी आता है जन्म मरण कब से चल रहा है अनादि काल से पता ही नहीं है हमारे को ये जो प्रत्यभाव है जी अनादि है और शांत है वो अनादिता इस बात को बता रहे हैं, पता ही नहीं कब से चल रहा है कितना चल रहा है इस रूप में अनादिता है तो लंबे काल तक तो है इसका तो संकेत आ ही रहा है ना तो न मुक्त से पुनर्बंध योग जो जीवन मुक्त है उसको फिर बंधन नहीं आता यानी मृत्यु के बाद में शरीर नहीं मिलता वो तो मुक्ति में चला जाता है उसकी आवृत्ति नहीं होती आवृत्ति तो अभी हमारी हो रही है बंधन जन्म मरण फिर जन्म ये है आवृत्ति ये जो आवृत्ति लगातार है ये आवृत्ति उसकी नहीं होती है छूट जाता है तो मुक्त मतलब जीवन मुक्त एक तात्पर्य दूसरा मुक्त का मतलब नितांत मुक्त लेते हैं तो वो बीच में लौट करके नहीं आता है ठीक है धन्यवाद आचार्य बोलिए आचार्य जी सूत्र नंबर नौ में दुख-लाभ के अभाव से अपुरुषार्थ है ये थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए एक व्यक्ति कोई आक्षेप कर रहा है आक्षेपता का प्रश्नकर्ता का ये है कि भई आपने मुक्ति के लिए कहा कि अत्यंत दुख निवृत्तिया कृतिकृत्यता ठीक है और पीछे भी आया था कि दुख की निवृत्ति है ये उत्तम अधिकारी यही बोलते हैं मुक्ति क्या है दुखों की निवृत्ति और मोक्ष शब्द भी यही कहता है मुक्ति शब्द भी यही कहता है ठीक है छूटने को छूटना किससे दुखों से तो ऐसे कहोगे आप तो सुख का लाभ ही नहीं होगा वहां पर कोई सुख तो प्राप्ति होगी नहीं मिलेगा तो कुछ है नहीं बस केवल दुख हट जाएंगे तो अपरुषार्थ था, था इसलिए क्योंकि पुरुष आत्मा क्या चाहता है वो दुख की निवृत्ति भी चाहता है और सुख की प्राप्ति भी चाहता है क्या है हमारी इच्छा चेतन की हमारी क्या इच्छा है पुरुष की आत्मा की जीवात्मा की क्या इच्छा है दुख की निवृत्ति भी चाहते हैं और हम सुख भी चाहते हैं नहीं ये प्रत्यात्म वेदनी हम सब अनुभव करते हैं इसका कोई ऐसा है जो सुख नहीं चाहता हो? दुख से निवृत्ति भी हमारा स्वभाव है और सुख की प्राप्ति भी करने का हमारी इच्छा स्वभाव है तो यदि आप मुक्ति को केवल दुखों से निवृत्त होना ही कहोगे तो ये तो पुरुषार्थता कहां हुई आधी पुरुषार्थता हुई पूरी कहां हुई एक चीज तो आ गई ठीक है दुख की निवृत्ति होगी सुख की भी तो इच्छा थी वो कहां मिला तो अपुषार्थता आएगा आधे उसमें जैसे अर्ध सत्य होता है एक सिक्का आधा सत्य आधा झूठा भाई ठीक है आधा पुरुषार्थ हुआ तो पूरा पुरुषार्थ कहां हुआ पूरी प्रयोजन कहां सिद्ध हुआ तो इस दृष्टि से ये आक्षेप किया था तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है द्वैविद्या है वहां पर तो दुख की निवृत्ति भी है और सुख की प्राप्ति भी है ब्रह्मानंद की प्राप्ति भी है और दुख की निवृत्ति भी है दोनों है और दोनों ही हम चाहते हैं इसलिए मुक्ति पुरुषार्थता है अंतिम लक्ष्य वही है हो गया आचार्य जी ये जो न शब्द इससे कुछ भ्रम हो रहा है यहां अगर न जीवन मुक्तस्य हो जाता तो ये स्पष्ट हो जाता की यही उनका आशय है कहने का हो जाता फिर हम दिमाग कैसे लगाते हैं दो प्रकार के अर्थ निकले जैसे कि प्रसंग से कैसे अर्थ लेना होता है ठीक ठीक के लिए है जीवन मुक्त को भी मुक्त शब्द से कहा जाता है ये तो मुक्त पुरुष है किया जाता है बोला जाता है दोनों तरह भाषा में प्रयोग होता है जो अभी महाविद्यालय में पढ़ रहा है अभी अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग कर रहा है या चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सक का पढ़ाई कर रहा है उसको भी इंजीनियर और डॉक्टर बोल देते हैं नहीं कहना शुरू कर देते हैं घर पे क्यों होता है भाषा का प्रयोग ठीक है आपको योगी बोल सकते हैं या नहीं बताइए अब शर्माएगी योगी कहते हुए ये बोले योगी कहते हैं तो अहंकार हो जाएगा बोले अपने को योगी समझता है पता नहीं, अपने को क्या समझते योगी योगी का मतलब ठीक है समाधि लग जाए वही थोड़ा जो प्रयास कर रहे वो भी तो योगी है तो योगी का मतलब तो प्रारंभ वाला भी होता है शुरुआत हो गया वो भी तो जीवन मुक्त को भी मुक्त कहा जाता है जैसे ये शंकराचार्य वाले जो पौराणिक भाई ये तो कहते हैं ना मुक्ति के बाद वापिस नहीं आता ऐसा अर्थ निकालते हैं ना सुनिए तो निकालते हैं आप भी निकाल सकते हैं वही है। क्यों रोक थोड़ा है इच्छा है हमारी अगर हम वो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं लेकिन प्रसंग सारी परिस्थिति तर्क युक्ति देख करके वो अर्थ नहीं निकल सकता भाषा के प्रयोग है भाषा के प्रयोग में आप दूसरा अर्थ कुछ भी निकाल सकते हैं कहें कि इसकी वाणी बड़ी मधुर है क्या कहेगी मधुर मतलब मधुर मतलब शहद की तरह वेद में भी क्या वाचा वाचा बदाम मधुमन में निक्रमणम मधुमन में पारायणम स्वामी जी बोल रहे थे उसने मधु के समान तो जैसी शहद है ऐसा ही वेद कह रहा है अब आज की दुनिया में कोई मीठा बोलने वाला ही नहीं है जिसकी वाणी में शहद घुला हुआ हो कलयुग का प्रभाव है ना <laughs> उस समय हुआ करते थे लोग उनको जंगल में शहद लेने नहीं जाना पड़ता था <laughs> उनको यहीं से मिल जाता था वो तो सतयुग में हुआ करता था लेकिन ऐसा अर्थ क्यों भाषा का प्रयोग है भाषा में ऐसे प्रयोग होते हैं यहां भी होता आगे देखिए 18वां सूत्र बोलिए अपुरुषार्थत्वम अन्यथा ये अन्यथा को हमें पिछले सूत्र से जोड़ना है अगर ऐसा नहीं हो तो कैसा नहीं हो यानी पिछले सूत्र में कहा था कि आवृत्ति नहीं देखी जाती अनावृत्ति सुनी जाती है अगर आवृत्ति हो जाए तो अन्यथा मतलब उसे विपरीत हमें लेना है तो पिछले सूत्र में था न मुक्तस्य से पुनर्बंध फिर बंध का योग नहीं होता अनावृत्ति श्रुते पुनर्बंध योग नहीं होता यदि पुनर्बंध योग हो जाए फिर से बंधन में आ जाए वो तो फिर से शरीर को प्राप्त करे तो, तो क्या होगा अपुरुषार्थत्व अन्यथा फिर तो अपुषार्थता हो जाएगी अपुरुषार्थता हो जाएगी कैसे अपुरुषार्थता होगी कि उसने इतना त्याग तप किया साधना की किसके लिए मुक्ति प्राप्ति के लिए और उसको फिर से शरीर मिल गया मुक्ति में नहीं गया उसको शरीर मिल गया फिर से तो अपुषार्थता हो ही नहीं जिस उद्देश्य से वो कर रहा था वो फल ही नहीं मिला उसको उसकी मेहनत पुरुषार्थ व्यर्थ हो गया अपुरुषार्थता होगी ये कब होगा जब तत्काल बाद में जन्म अगर होता रहे तो जिन्हों मुक्ति के संदर्भ में पुष्टि देने वाली बात है अपुरुषार्थता हो जाएगी अगर बीच में लौट करके आ रहा है उसको कोई अपुरुषार्थता कहे कि नहीं मुक्ति तो नित्य होनी चाहिए अगर इतने काल के बाद में लौट आए तो अपुरुषार्थता क्यों अपुरुषार्थता होगी इतने काल तो रहा मुक्ति में कुछ तो फल मिल चुका है उसको अपुरुषार्थता क्यों है यह तब होगी जब वो मुक्ति में जाएगा ही नहीं कोई फल ही नहीं मिला उसको मुक्ति का तो जीवन मुक्त भी यदि बाद में जन्म ले तो ये अपुरुषार्थता होगी अपुषार्थत्व अन्यथा नहीं तो अपुषार्थता आएगी हो गया अब इसी विषय में और आगे कह रहे हैं उन्नीसवां सूत्र बोलिए अविशेषापत्ति उभयो हो नहीं फिर तो दोनों में अविशेष की प्राप्ति हो जाएगी दोनों दोनों कौन बद्ध आत्मा यानी अविवेकी आत्मा और जीवन मुक्त आत्मा फिर दोनों में अंतर क्या हुआ अविशेष अविशेष आपत्ति उभयो हो दोनों में अविशेष की आपत्ति आ जाएगी एक जीवन मुक्त हो गया और एक अविवेकी बद्ध है दोनों का ही यदि उसके बाद में जन्म होता रहेगा तो फिर तो अविशेषता कोई भेद ही नहीं हुआ ये कुछ किया है कुछ साधना की है तो अंतर तो आना चाहिए तो गुड़ गोबर बराबर हो गया भेद ही नहीं रहा फिर तो ये आपत्ति आएगी इसलिए जो जीवन मुक्त है उसकी आवृत्ति नहीं होती वो फिर से जन्म नहीं लेता वो मुक्ति में चला जाता है अविवे की है वो फिर से जन्म लेगा अविशेष आपत्ति उभयो हो ठीक है अगला सूत्र देखिए विश्वास बोलिए मुक्ति ही अंतराय ध्वस्ते न पर मुक्ति क्या है एक ढंग से व्याख्या की जा रही है कि मुक्ति क्या है अंतराय ध्वस्तेर न पर अंतराय कहते हैं बाधाओं को जैसे योग के अंतराय बताएं, व्याधि स्त्यान आदि नौ अंतराय बताएं, बाधक तत्व तो बाधा पीड़ा दुख प्रतिकूलता ये अंतराय कहलाएंगे तो मुक्ति क्या है अंतराय के ध्वस्त होना ध्वस्त मतलब नष्ट होना जैसे किला ध्वस्त हो जाता है अंतराय ध्वस्त ना पड़े बाधाओं के ध्वस्त होने से ऊपर की कोई चीज नहीं है मुक्ति इससे और कुछ अतिरिक्त नहीं है बस अंतरायों का ध्वस्त होना यही मुक्ति है ये फिर उसी तरह की बात है कि दुख की निवृत्ति होना बस यही मुक्ति है इसमें सुख का निषेध नहीं कर रहे वो पीछे बता ही चुके हैं सूत्र लेकिन सुख प्राप्त तो हो चुका है योगी को असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का आनंद प्राप्त तो हो चुका है लेकिन अभी भी मुक्ति नहीं है वो नितांत उसकी या मुक्ति है नितांत कब होगी जब अंतरायों का ध्वस्त ध्वंसन पूरा हो जाएगा अंतराय पूरे के नष्ट हो जाएंगे इससे बढ़कर के फिर और कोई स्थिति नहीं है सुख तो मिल गया ईश्वर का आनंद आ गया लेकिन दुखों की पूरी निवृत्ति हो गई इससे बढ़कर के अब और कोई ऊंची स्थिति नहीं है जिस दिन सारे दुख निवृत्त हो जाएंगे सारे बंधन हट जाएंगे सारी बाधाएं हट जाएंगी आनंद तो है ही ये दुख सारे हट जाएंगे बस इससे बढ़कर के और कोई उपलब्धि नहीं है ईश्वर का आनंद तो असंप्रजात समाधि में पहले से ही आ रहा है उसको चौबीस घंटे नहीं रहता कुछ घंटे रहता है जितना समाधि लगाता है उतना रहता है ये पूरे जगते समय भी रह सकता है लेकिन अभी भी एक कृतिकृत्यता नहीं है अंतिम स्थिति नहीं है अंतराय का ध्वस्त होना अभी बाकी है पूरे अंतराय पूरी बाधाएं नष्ट नहीं हुई है शरीर है तो मुक्ति अंतराय ध्वस्त न पर है। मुक्ति के जो अंतिम चरण हम बोलेंगे कि सबसे ऊंची स्थिति क्या है कि भाई दुखों की पूर्ण निवृत्ति वही दुखों की अत्यंत निवृत्ति दूसरे शब्दों में यहां पर बोल दिया ये मुक्ति की परिभाषा एक करती तो जब ये परिभाषा की तो बोले फिर आप वो आनंद कहां रहा वहां फिर आशंका हो गई किसी को तो इक्कीसवें सूत्र में इसका उत्तर दे रहे हैं बोलिए तथा भी तत्र मतलब आनंद की प्राप्ति के विषय में भी विरोध नहीं है इससे ये जो परिभाषा ऊपर की मुक्ति की कि अंतराय का नाश हो जाना इससे बढ़ के और कुछ नहीं है मुक्ति की स्थिति तो इसमें आनंद प्राप्ति का निषेध नहीं किया जा रहा उसका विरोध नहीं हो रहा है ये वो तो होना ही है तो तथा भी विरोध नहीं है इसका उससे कि जहाँ पीछे कहा था कि द्वैविध्य है आनंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति दोनों है अब ये परिभाषा कर दी तो उससे विरोध आ जाएगा विरोध नहीं है वही बात ठीक है लेकिन कथन में यही आएगा तो बोले ऐसा अलग अलग कथन क्यों करते हो तो उन्होंने कहा अगला सूत्र देखिए बोलिए अधिकारी त्रिविध्यात न नियम अधिकारियों के त्रिविधता होने से तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं मुक्ति की दृष्टि से उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी और निम्न अधिकारी अधिकारी तीनों हैं मुक्ति प्राप्ति के अधिकारी तीनों हैं, तीनों की लालसा है मुक्ति को पाने की इच्छा है प्रयत्न भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनमें तीन अलग अलग स्तर हैं। तो अधिकारी त्रैविध्यात् नियम मुक्ति की परिभाषा में कोई एक नियम नहीं है कि यही परिभाषा हो दुखों की अत्यंत निवृत्ति यही केवल परिभाषा है नहीं ये भी हो सकती है दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति ये भी एक परिभाषा है और सुख की प्राप्ति परमात्मा के आनंद की प्राप्ति इतना भी कहें यह भी एक परिभाषा है मुक्ति की अधिकारियों के भेद से ये तीन प्रकार की परिभाषाएं की जाती हैं तो एक ही परिभाषा हो इसका कोई नियम नहीं है यहां पर कई तरह से परिभाषाएं हो सकती तीनों हो सकती तो बोले फिर ये आनंद की कथा आनंद आनंदी आनंद की प्राप्ति और ओम आनंद स्वरूप है और उसी को पाएंगे ये ही क्यों बोलते रहते हो तो उसके लिए मंदा नाम नहीं आगे देखिए तेईसवा सूत्र उसी बात को कह रहे हैं दाढ़रे श्याम दाढ़ार्थ मतलब दृढ़ता के लिए किनके के जो निम्न स्तर के हैं मंद अधिकारी हैं, मुक्ति की प्रशंसा वो मंदों की दृष्टि से वो पीछे भी कहा था वही बात है उत्तर मतलब जो सबसे नीचे वाले हैं उनकी दृढ़ता के लिए उनको पक्का रहे यहां पर वो लगे रहे इस मार्ग पर इसलिए कहा जाता है आनंद आनंद अगर उस स्तर के व्यक्तियों को कहने लगे कि मुक्ति में तो कुछ भी आनंद नहीं है और तो कहने लगे ऐसी मुक्ति को पाके मैं क्या करूंगा उससे तो यही संसार अच्छा है तो उनको मोक्ष मार्ग में दृढ़ता रहे वो मोक्ष मार्ग में लगे रहे इसलिए यह कथन किया जाता है कि वहां केवल आनंद ही आनंद है उन लोगों के लिए और इसको दूसरे अर्थ में भी कहते हैं कि जो उत्तम अधिकारी हैं उनकी दृढ़ता के लिए भले ही आनंद नहीं है मुक्ति दुखों से निवृत्ति है तो भी वो उस पर लगे रहेंगे तो भी लगे रहेंगे दाटम उत्तरे ठीक है अब ये विवेक की प्राप्ति का उपाय पीछे भी बताया था कुछ प्रक्रिया अभी फिर बता रहे हैं उन्हीं बातों को थोड़ा अलग ढंग से जहां तक अभी किया हमने तेईसवें सूत्र तक किसी को पूछना है नहीं और कोई ये पंद्रवा सूत्र फिर से एक बार बता दीजिए अत्रापि प्रतिनियमो अन्वय व्यतिरेगा अत्रापि यानी विवेक की प्राप्ति में भी विवेक की प्राप्ति मतलब जो अविवेक का प्रतिनियत कारण है प्रतिनियत कारण है नाश का पिछले सूत्र में जो था तो ये विवेक में भी प्रतिनियम होता है निश्चित नियम होता है प्रति प्रति हर निश्चित एक प्रति मतलब व्यक्ति के प्रति नियम होता है अनवय और व्यतिरेक होने से अन्वय व्यतिरेक ये प्रक्रिया है यह नहीं स्पष्ट हुआ अन्वय व्यतिरेक जिसके होने से जो हो जिसके न होने से न हो एक कारण कार्य में जब हम संबंध लगाते हैं कि खेती है अच्छी लहला रही है हरी भरी है हम कहेंगे कि पानी होगा तो ये हरा भरा होगा पानी नहीं होगा तो ये हरा भरा नहीं होगा जब जब पानी होता है तब तब हरा भरा होता है जब जब पानी नहीं होता है तब तब सूख जाता है ये पौधा फसल सूख जाती है ये हम दो तरह से अन्वय और व्यतिरेक से देखते हैं ठीक है बस ये ही नियम ही कारण कार्य का जो नियम है एक का होना तो कुछ परिणाम आना और उसका ना होना तो वो परिणाम ना आना ये है जब जब चीनी डालेंगे मीठा होगा चीनी नहीं डालेंगे तो मीठा नहीं होगा ठीक है अपने अपने उसमें पानी को गर्म करेंगे बिजली आएगी तो ये बल्ब चलेंगे और पंखा चलेगा बिजली नहीं आ रही है तो नहीं चलेगा अनवय व्यतिरिक्त ये होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा अगर प्रतिकूलता पैदा हुई है तो क्रोध आएगा कामना की पूर्ति नहीं हुई क्रोध आएगा क्रोध आया है तो किसी न किसी कामना की पूर्ति नहीं हुई है ये निश्चित है वहां पर क्रोध आई इसीलिए जो चाहते थे वो नहीं हुआ वस्तु कार्य जो भी कुछ है प्रतिनियत कारण है वो स्थिति होगी तो क्रोध आएगा इसको क्रोध आया है तो वो होगा हाँ बड़ी अच्छा जी जिस तरीके से अविवेक के कारण से अविवेक के कारण से लगातार मतलब उसका बंद की सीमा नहीं है अविवेक जब तक रहेगा तब तक बंद रहेगा तो जैसे मुक्ति है मुक्ति में तो विवेक के कारण एक सीमा है और बंद के अंदर अविवेक के कारण से सीमा नहीं है तो मुक्ति के अंदर जो सीमा है वो क्यों मुक्ति में सीमा विवेक के कारण से ऐसा आप कह रहे हैं आपसे पूछ ऐसा, ऐसा नहीं है विवेक के कारण से सीमा है ऐसा नहीं है कि वहां विवेक है इसलिए तो सीमा है तो इनका कहना है कि फिर अविवेक है तो उसमें भी तो सीमा होनी चाहिए वो असीम क्यों है जी अविवेक में भी सीमा है नष्ट होता है वो निश्चित समय नहीं है ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है प्रयत्न पर यानी हम कितना क्या करते हैं जो जैसा करेगा वैसा उतना समय लगेगा उसको कम या अधिक लेकिन जो फल मिल रहा है मुक्ति का जो काल है वो एक निश्चित ज्ञान का फल है एक शुद्ध ज्ञान का फल है तो वो सबके समान है तो वो समान ही रहेगा वो ईश्वर की व्यवस्था है इसलिए वो निश्चित है और इधर जो हम अविवेक में फंसे हुए पड़े ये हमारी व्यवस्था या व्यवस्था है अव्यवस्था है इसमें हम नियम नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है या नियम परमात्मा को तो यहां भी काम कर रहा है कि विवेक होगा तो मुक्ति हो जाएगी उसका तो नियम है लेकिन हम विवेक ही नहीं ला रहे तो क्या करेंगे ठीक है कर्म में स्वतंत्र कर रखा है और कर्म में स्वतंत्रता है इसलिए कोई निश्चित काल नहीं है कि इतने समय बाद में तो मुक्ति हो ही जाएगी और ऐसा होता तो फिर कौन पुरुषार्थ करता है इतने दिन में तो हो ही जाएगा फिर उसके अंदर जी उसकी जो सत्तीस हजार वर्ष लगातार सृष्टि प्रलय काल है लंबा मतलब इतना इतनी जो पूरी ही सीमा है वो निश्चित मतलब परमात्मा ने निश्चित की परमात्मा ने कर रखी है जी वही नहीं अंता है मुक्ति का तो पहले से खड़ा किए की। कीजिए और कोई हो तो खड़ा कीजिए बोलिए हो अच्छा जी एक बार बारावस, बारह बारहवें का जो अनादि शब्द के दो प्रकार की व्याख्या किया आपने प्रसक्त दोषाद्वय उसमें जो दो दोष दर्शाए हैं एक बार बताइए अलग अलग व्याख्याएं हैं उसकी कैसे कैसे दोष होते हैं यदि अनादि नहीं मानेंगे तो ये दोष बता रहे हैं ठीक है शादी मानते हैं जी जी अर्थात उससे पहले कभी भी अविवेक नहीं था पहली बार अविवेक आया है उसमें पहला दोष यह होगा कि अब क्यों आया यह अब तक क्यों नहीं आया था वो अभी ही क्यों आया ये प्रश्न रहेगा यह एक दोष है ये अनुत्तरित प्रश्न है दूसरा दोष कि अगर यह अविवेक आया है शादी है तो इस अभिवेक का कोई कारण होगा वो कब से है फिर उसका भी कोई कारण होगा वो कब से है अनवस्था दोष अनवस्था दोष आएगा इस तरह भी और भी अलग अलग ढंग से इन दोषों की व्याख्या करते हैं ये मैंने, मैंने इस तरह कहा था पहले जो इसी तरह कहे थे आचार्य अच्छा जी आप व्याख्या हाँ वो कहां से आए कब से शुरू हुआ वो एक तो ये शादी मानकर शादी मान में के मानने में ये दोनों दोष देख रहे हैं यदि शादी मानेंगे तो ये बताइए ये कब से शुरू हुआ बता सकते हैं नहीं बता सकते नहीं बता सकते कब से हुआ और कब से हुआ तो अभी से क्यों हुआ जी। अगर कोई कहे कि यहां हुआ तो यही क्यों हुआ पहली बात तो ये नहीं बता सकते कि कब से हुआ जो शादी मानेंगे कुछ नहीं बता सकते और वो कहेगा कि यहां से हुआ भाई तो कैसे मान लें आपकी बात कि यहां से हुआ है सौ साल पहले पचास साल पहले एक करोड़ अरब कब आधार क्या है उसका पहली बात तो बता ही नहीं सकता और बोलेगा तो बिना आधार के वैसी कल्पना में कुछ भी बोल देगा यह दोष है जी। और अब अपयुगम से मान भी लिया कि इस समय शुरू हुआ उसके कथनानुसार तो उसी समय क्यों हुआ पहले क्यों नहीं हो गया था और उसके बाद में क्यों नहीं हो गया था उसी समय क्यों हुआ कोई उत्तर नहीं ठीक है जी।, जी क्या हम सभी आत्मा जीव आत्माएं, कभी मुक्ति में चली जाएंगी जी परमात्मा की कृपा होगी जी हाँ, हमारा पुरुषार्थ होगा और परमात्मा की कृपा होगी तो चले जाएंगे केवल परमात्मा की कृपा नहीं परमात्मा की कृपा यूं ही नहीं हो जाती वो न्याय न्यायकारी है इसलिए यथा योग्य व्यवहार ही करता है तो मुक्ति में सब जाएंगे धन्यवाद आगे देखिए पृष्ठ संख्या चौबीस सूत्र संख्या 24। चौबीस ये कहते हैं कि परमात्मा की कृपा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता परमात्मा की कृपा के बिना ठीक है।, है इसकी व्याख्या कर सकते हैं? आप बताइए ऐसा कहते है, आप हैं नहीं? आप मानते आप... हैं, हैं या नहीं आप मानते हैं या नहीं आप मानते हैं या नहीं मानते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है ठीक है इसमें संशय क्या है आपको आप मानते हैं निश्चय है आपको अभी आपने बताया कि परमात्मा चाहे तो नहीं हो सकता परमात्मा अभी बताया था जो पहले इससे क्या क्या बताया था मेरे से पहले जो नहीं, क्या नहीं बताया था बोल के बताइए वाक्य कि परमात्मा चाहे तो भी नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता पहले जो प्रसन्न था वो ध्यान में होना चाहिए क्या प्रसंग था अभी बाहर चलेंगे कक्षा के बाद में कक्षा के बाद में मेरे साथ चलेंगे आपसे कह रहा हूं कक्षा के बाद मेरे साथ चलेंगे सामने आम का पेड़ है और मैं पत्ते को हिलाऊंगा <laughs> अच्छा ठीक <laughs> है इसमें कोई प्रमाण हो तो बताइए उसमें भी कोई प्रमाण हो तो जंगल काट रहे हैं ना लोग बाग आजकल वो भी परमात्मा की कृपा है और इतनी इतनी चोरिया हो रही है ये भी परमात्मा की कृपा है नहीं प्रकृति तो परमात्मा ने दिए उसमें कोई संदेह नहीं है जो हमारे पास शरीर के शरीर है ये किसने दिया ये परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने दिया है इसी से काम होता है इसी से होता तो उसी है उसी की कृपा से सब काम होता उसी है। उसी की कृपा से होता तो है तो परमात्मा जिस अपनी कृपा से जिस कार्य को करा रहा है उसके लिए दंड तो नहीं देता है ना? नोर की भी तो चोर भी तो शरीर से ही कर रहा है इसलिए परमात्मा की कृपा है जो काम परमात्मा की कृपा से उसको शरीर दिया है जो परमात्मा की कृपा से कार्य हुआ है चोरी जारी उसके लिए परमात्मा दंड थोड़ा देगा अब जितना तो नहीं लेकिन <laughs> परमात्मा की कृपा के बगैर पत्ता भी नहीं है फिर तो आप अपनी प्रतिज्ञा को फिर से आत्मा के पास अपना कुछ है ही नहीं आप अपने कथन को बोल रहे हो जो मैं पर... पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए लेकिन भक्तिभाव में हम तर्क वितर्क में नहीं जाते क्योंकि तर्क वितर्क होते ही अध्यात्म समाप्त हो जाता है ईश्वर के प्रति जो हमारी भावना बनी थी कि बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं हो सकता इतना वो महान है अब तर्क वितर्क करके उस सारी भावना को नष्ट कर दिया जाता है इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति भावना से जो ईश्वर को बनाता है वो तर्कों से डरता है युक्ति से डरता है और वो उत्तर भी नहीं दे सकता जैसे कि गर्म चीज में हम हाथ नहीं डालते ऐसे ये जो तर्क युक्ति आए ना ये तो जला के रख देते हैं पूरे अध्यात्म को इसलिए वहां जाता ही नहीं है पूरा सुरक्षित रखता है अपने को व्यक्ति जो होता है सु, पूरा संसार मिल करके भी कोई चीज का निर्माण नहीं कर सकते कर सकता है कोई भी चीज का हम कृपा भी नहीं कर सकते नहीं कर सकते माना वो परमात्मा ही करता वो मात्मा नहीं उसीलिए तो जो कुछ करता है वो परमात्मा ही करता है नहीं ये व्यापक माने इन्हीं की नहीं है ये गांव गांव में फैली हुई है धार्मिकों में ये बात चलती है और ये बहुत अच्छी लगती है बोलने सुनने में हम ऐसे परमात्मा के मानने वाले हैं जो सब कुछ कर सकता है सब कुछ करता है परमात्मा वैसे सब कुछ भी नहीं कर सकता ये देखो अभी आप अपने नहीं, नहीं, बोल रहे हैं अपने से अधिक शक्तिशाली नहीं बना सकता ये देखो ऐसा कैसा परमात्मा है मेरा अध्यात्म तो ऐसा नहीं है जो ऐसे परमात्मा को माने जो अपने पर अपने जैसा नहीं बना सकता मैं तो आपसे भी महान अध्यात्म को मानूंगा ऐसा परमात्मा जो अपने को मार भी सके और खुद अपने को बना भी सके बताओ मेरा अध्यात्म बड़ा या आपका अध्यात्म बड़ा मैं परमात्मा को बड़ा मानता हूं या आप मानते हो आप तो परमात्मा को शक्तिशाली नहीं मान रहे हो कहा मान रहे हो अपने को मार नहीं सकता खुद बना नहीं सकता पर मेरा परमात्मा अधिक शक्तिशाली है आपसे इसलिए मैं अधिक आध्यात्मिक हूं अब देखो यहां नहीं माने गए बिल्कुल भी बस ऐसा ही वहां भी सोच लीजिए अब यहां तो इन्होंने तर्क को काम में लिया वहां तर्क बिच्छू की तरह लगेगा देखिए तो चौबीसवां सूत्र देखिए आप लोग साधक लोग पूछते होंगे जी कौन से आसन में बैठने से ध्यान अच्छा लगता है होती है ना उत्सुकता शुरू शुरू में ये मेरा ध्यान नहीं लग रहा है आसन में ये लगाता हूं ये आसन ठीक है नहीं है इस आसन में ज्यादा ठीक ध्यान लगता है या इसमें ज्यादा ठीक लगता है ठीक है होती है ना इच्छा भी कंबल लगाऊं या तो सूती कपड़ा लगाऊं या उनका गद्दा लगाऊं ठीक है कमरे में प्रकाश कितना हो ऐसा हो ऐसा हो कमरा इत्यादि बहुत सारी बातें हम सोचते हैं जब ध्यान नहीं लग रहा होता है तो क्या करें अंदर तो कोई दोष दिखता नहीं है तो बाहर की चीजों में ही कुछ ना कुछ देखते हैं शायद ये कर दूं तो ध्यान लग जाए चाहे ये कर दूं तो ध्यान लग जाए तिलक लगा के बैठूं तो ध्यान लग जाए ये अगरबत्ती चला दू तो शायद ध्यान जल जाए लग जाए ब्राह्मण के दर्शन करके बैठू तो शायद ध्यान लग जाए सुबह सुबह घी का दर्शन करके घी का दीपक जला के बैठू तो शायद ध्यान लग जाए और इतनी चीजें साधकों के अंदर मिलेंगे कोई ये कोई ये और कोई ये ऐसा करने से होता है वो उसी तरह के टोटके आ जाते हैं जैसे कि दूसरा अंधविश्वास का हम निषेध करते रहते हैं परोक्ष रूप से आ जाते हैं हाँ ठीक है घी का दिया जल रहा है लाभदायक है वो वातावरण शुद्ध होना चाहिए वो उतने रांच में ठीक है कोई आपत्ति नहीं लेकिन हम उसके साथ में व्याप्ति बना लेते हैं ऐसा होगा तो, तो ध्यान लगता है नहीं तो नहीं लगेगा वो चीजें जुड़ती जाती हैं अब वो ध्यान उपासना के लिए वो सब चीजें हों तो ध्यान लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा उसका दीपक लगाने से एक दिन अच्छा ध्यान लग गया तो अब दीपक तो प्रतिदिन होना चाहिए आज दीपक नहीं है तो ध्यान नहीं लग सकता और दीपक होते हुए भी ध्यान भी लगाए तो इसका मतलब या तो भैंस का ही आ गया होगा इसमें चलो गाय का भी है तो जरूर जर्सी गाय का घी इसमें डाला हुआ होगा इसलिए ध्यान नहीं लगा अथवा निकाला है घी निकालते समय भावना उसकी अच्छी नहीं उसका प्रभाव मेरे पर आ रहा है भावना का असर पड़ता है ना दूध निकालते समय कैसी भावना थी घी निकालते समय बिलोते समय कैसी भावना थी भावना का असर पड़ जाता है जरूर कुछ न कुछ दोष रहा है इसलिए मेरा ध्यान नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे में तो दोष हो ही नहीं सकता मैं तो बिल्कुल ठीक हूं मैं तो बिल्कुल विधिवत कर रहा हूं जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत है ध्यान नहीं लगा जरूर कोई ऐसा व्यक्ति आसपास में आ गया है जिसके भाव दोष है और वो मेरे को प्रभावित कर रहा हैं ऐसे न जाने कितनी बातें चलती रहती हैं तो आसन के संदर्भ में भी देखिए ये क्या कहते हैं बोलिए स्थिर सुखम आसनम इति नियम इसका सही अर्थ करूं पहले गलत अर्थ करूं योग दर्शन में कहा था कि पहले सही करो। चलो स्थिर सुखम आसनम आसन की क्या परिभाषा है जिसमें स्थिर बैठ सके और सुखपूर्वक बैठ सके बस यही परिभाषा है इति इस कारण से ना नियम नियमा की पदमासन लगे चाहे वज्रासन लगे चाहे आसन लगे उसमें कोई नियम नहीं है आसन कौन सा हो ये नियम नहीं है बस ये दो शर्त होनी चाहिए स्थिरता होनी चाहिए और हमें हमारे लिए सुखकारी हो बस आसन भी तो सहायक है ना पीछे बताया था आसन आदि जो योग के अंग हैं तो उसमें कौन सा आसन लगे कोई सा भी आसन हो बस ये चीज होनी चाहिए हमारी स्थिरता बननी चाहिए और हमारे लिए सुखद होनी चाहिए किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ आसन विशेष से ध्यान लगेगा यह कोई बात नहीं है आसन का केवल यही प्रयोजन है कि स्थिरता बने और हम सुखपूर्वक बैठ सके हो गया अब इसका उल्टा अर्थ करो मलिन चित्त में जो बीच का प्ररोह होता है यदि मलिन चित्त में बीच का प्ररोह हो तो भी वो विकृत होता है योगदर्शन ने कहा था कि स्थिर आसनम, तो कहले यह जो है ना स्थिर सुखमासनम यह जो नियम किया था इति ना नियम है यह कोई नियम नहीं है हम चलते फिरते भी ध्यान कर सकते हैं हम नाच नाचते हुए भी ध्यान कर सकते हैं हम कैसे भी ध्यान कर सकते हैं देखो संख्य दर्शन करने का स्थिर सुखमन सुख आसनम इति ना नियमा वो नियम पतंजलि जी ने बनाया होगा स्थिर सुखमासनम ये उससे बंधनों से ऊपर उठे हुए कोई ऐसा नियम नहीं है कैसे भी हो वो कहें कोई ध्यान में शिक्षक के भाई सीधे बैठो बोले नहीं सांख्य ने कहा स्थिर सुगमासन अमित नानी ठीक <laughs> है तो ऐसे इतना ही रखते